हेतु दे दी कि ग्राह्य अभाव ग्राह्य पदार्थ अर्थात जगत अव सत्य नहीं रहेगा कोई पदार्थ नहीं रहेंगे तो मनो फिर में को प्राप्त करेगा कि करेगाकार होना यही मन का मनस्त है मन अगर विषयाकार नहीं हुआ तो फिर मन का मनस्त नहीं रहा ऐसा मन ब्रह्म ही है अधिष्ठान रूप कहा गया टीका में आगे तैतीस कारिका के लिए कहते हैं छब्बीस संख्या लिख दिया कार्यक्रम में आगे छब्बीस लिख दिया वो तैतीस होना चाहिए एक सौ सतहत्तर पृष्ठा में मनस चैन मनस्व व्यावर्तते तरी कथम आत्मनो अवबोध व्यंज का भाव इतिहासं आर्वपक्ष कह रहा है मन का मनस्व अगर नहीं रहेगा तो फिर आत्मा कथम अवबोध आत्मा का अनुभव कैसे होगा मन तो साधन है मन से ही नेह नाना किंचन कहते हैं मन ही साधन है और मनो अगर अमनस्तु को प्राप्त करेगा मन नहीं रहेगा फिर यह आत्मतत्व का अनुभव कैसे होगा पूर्व पक्ष कह रहा है व्यंजक अभाव मन ही तो इसका व्यंजक है मन नहीं रहेगा तो कैसे अनुभव होगा इसका का अर्थात तो प्रकाश करना जैसे ये ये लाइट कमरे में अगर घटो है अंधकार में ये होने से भी प्रकाश करेगा ओहो वो व्यंजन तो ये वास्तविक शब्द समान है वो भी व्यंज मतलब व्यंज है अर्थात hmm. वहाँ क्या है हम उसको व्यंजन कहते हैं और और वो उसका वास्तव अर्थ तो तो है कि व्यंजक अर्थात व्यजयत अनेन इति व्यंजन वहाँ करण में कर दिया अगर उसको कर्ता अर्थ में कहेंगे तो अनूल प्रत्यय हो जाने से व्यंजक बनेगा तो वहाँ वो व्यंजन क्यों है व्यजते अनैन इति क्या व्यंजन होता है उसके द्वारा रस रस का वो व्यंजक है हम वहां कर्मणी प्रत्यय कर देते हैं व्यंजन दे कह देते हैं कर्तरी करने से वो व्यंजक है रसका है वो, वो प्रकाशक है भी अर्थात वो प्रकाशक है रस का प्रकाशक है वो व्यंजन जो है प्रकाशक अर्थात उसको बताने वाला <laughs> श्लोक आगे, आगे। अकल्पक जेया भिन्न प्रचक्ष्यते ब्रह्म ज्ञेयज न्य अजय नाजंग विबु्यते अकल्पकम्, अजम्, ज्ञानम्, ज्ञेय अभिन्नम प्रचक्ष्यते सब समानाधिकरण है ब्रह्म ज्ञेय अजम्, नित्यम्, अजय न अजम विबुद्यते जैसा है अन्य ऐसा हो जाएगा अकल्पकम्, अर्थात न कल्पकम इस प्रकार की यहाँ अर्थ है वो कौन है कहते हैं अजम और वो अजम कौन है कहते ज्ञानम और वो ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न है अर्थात जो ज्ञेय है वही ज्ञान है वही अज है और वही अकल्पक है अर्थात तो मन है तो कल्पना करने वाला मन नहीं है तो कल्पना नहीं करने वाला और वो और वही जो कल्पना नहीं करने वाला कौन है कहते वही साक्षी है वही अजम है वही ज्ञान है और ज्ञेय ज्ञ हो गया ब्रह्म ब्रह्म अभिन्न जो ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान तो जो ज्ञान ज्ञान शब्द से यहाँ स्वरूप ज्ञान को कहा जाता है स्वरूप विषय का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान वो नहीं वो तो अनित्य है तो यहाँ कहते हैं ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेय अभिन्नम जो ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञानम और वो स्वरूप ज्ञान अजम है जो ब्रह्म ज्ञान है वो अजम नहीं है उसका तो उत्पत्ति होती है और वो अकल्पकम अर्थात वो कल्पना करने वाला नहीं है ऐसे कहते हैं आचक्षते प्रचक्षते स्वयं प्रकाश ज्ञान है वहाँ और कोई कर्म विभाग ऐसे नहीं है और ब्रह्म ज्ञेयम इसमें बहुभ्री है ब्रह्मो ज्ञेय है जिस ज्ञान का तो ब्रह्म ज्ञेय है जिस ज्ञान का घट ज्ञेय है जिस ज्ञान का वो ज्ञान को हम कहेंगे घट ज्ञान और वो घट ज्ञान वो घट से भिन्न होता है इसी प्रकार की ब्रह्म ज्ञेय होगा जिस ज्ञान का वो ज्ञान क्या नित्य ज्ञान होगा mm. और कहेंगे तो वो अंतकरण का वृत्ति जिसको ब्रह्माकार वृत्ति कहेंगे कहेंगे ना नम्मा ज्ञ ज्ञेय है जिस ज्ञान का अर्थात वो स्वरूप ज्ञान ये स्वरूप ज्ञान का ज्ञेय ब्रह्म कैसे होगा कहेंगे साक्षी उस समय में कर्तिकर्म रूप भेद करके आत्मा को जानेगा ऐसा नहीं है जिस समय में अंतकरण का वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म को विषय करेगा उस समय में तो दो अलग अलग पदार्थ है एक हो गया कर्ता ब्रह्माकार वृत्ति एक हो गया कर्म ब्रह्म तो यहाँ तो ये भेद हो गया किंतु कहते हैं जब ये ब्रह्माकार वृत्ति होकर के ब्रह्म विषय निश्चय हो गया निश्चय हो जाने के बाद आगे स्वयं ही स्वयं को जानता है जैसे दर्पण में मुख को देख करके मुख को जानता है नहीं जानता है इसी प्रकार के अभी और दर्पण नहीं है कहेगा दर्पण नहीं होने पर भी मुख उसको निश्चय है ठीक इसी प्रकार के ब्रह्माकार वृत्ति हो गया दर्पण स्थानीय किंतु दर्पण में देखे करके जो मुख का निश्चय हो गया तब तो फिर और मुख मतलब वो कपाल में तिलक कर दिया आगे जा रहा है मंदिर में क्या उसको भ्रम हो जाएगा और कपाल में तिलक है नहीं है जैसे निश्चय होता है कहते अभी तिलक है ऐसा कैसे जान रहा है कहते वही स्वयं के द्वारा स्वयं को जान रहा है जैसे यही बात है अभी अर्थात कोई व्यंजक पदार्थ और नहीं है व्यंजक पदार्थ नहीं होने पर भी स्वयं स्वयं को जानता है विषयत्व नहीं जानता है मुखो को जब जानता है क्या विषयत्व मुखो को जानता है तो वो तो दर्पण में प्रतिबिंब को देखा कितु मुखो को कैसा जानता है जैसे जानता है ऐसे व्यंज में ही स्वयं जानता है ये अर्थात तो होने के बाद का स्थिति कहते हैं उसके बाद जो ज्ञान और होने वाला नहीं है केवल जो निश्चय रहता है कहते की मैं हूँ इस प्रकार के अगर मैं वही व्यापक और असंग तत्व तो हूँ इस प्रकार की जो निश्चय विचार करने से ये भी अंतकरण का एक वृत्ति है किंतु कि निश्चय का जो विषय है वो विषय सर्वदा एक रूप सर्वदा स्थित तो है उसी को यहाँ कहा जाता है आम इस प्रकार की जो निश्चय हो जाने के बाद जो स्थिति रहेगा उस स्थिति के विषय को कहते हैं। जिन्हें ब्रह्माकार वृत्ति होने का समय में वो तो अलग रहेगा वहाँ तो विषय रहेगा मतलब मतलब इससे किसको जो संशय नहीं हो जाएगा संशय कहाँ हो जाता है फिर जब अर्थात ब्रह्माकार कार्य वृत्ति होने के बाद भी जब निधि काल में ब्रह्माकार वृत्ति होने के बाद भी प्रारब्ध बस फिर तादात्म्य करेगा अंतकरण का समय नहीं तो प्रारब्ध का भोग कैसे होगा सुख दुख अहम ये सब अहंकार ये सब के साथ तादात्म्य होगा बीच बीच में तो ये जो तादात्म्य होने के बाद अगर उसको फिर नहीं लगे कि हमको तो फिर तादात्म्य हो गया ऐसा अगर हुआ अर्थात उसका निधिध्यासन काल क्योंकि जो तादात्म्य हुआ उसको अभी वो सत्य मान रहा है जब इस प्रकार की कभी तादात्म्य होने के बाद आगे पूरा हो गया कार्य पूरा हो गया आगे कहेगा तो का कार्य जैसा करता है करता है इसमें हमारा स्वरूप में क्या हुआ ज्ञानी ज्ञानी है तो और निर्देशन काल में अंतर आएगा भ्रमाकार होता रहेगा ब्रह्मा होता रहेगा कभी निश्चय होगा हम तो वास्तविक व्यापक असंग तत्व तो है किंतु फिर वो बीच बीच में तादात होता रहेगा तो ऐसे वो धीरे धीरे प्रारब्ध क्षय हो जाएगा प्रत्येक बार तादात्म्य होने से थोड़ा प्रारब्ध क्षय होगा एक क्षय होते होते जो पूरा वो क्षय हो जाएगा अर्थात ये दुख होने का जो प्रार्थ क्षय हो जाएगा आगे उसको कभी और उस प्रकार की तादात में नहीं होगा तो व्यवहार करता रहेगा किंतु अंदर में उसको वो तादात में नहीं रहेगा अलग रख करके व्यवहार करेगा तो फिर वो अर्थात उसका निश्चय हो गया कहा जाए कभी भी और वो तादात <coughs> मेरे को हुआ ऐसे उसको बुद्धि नहीं होगी आ, आगे श्लोक टीका में श्लोक अच्छा मंत्र देख रहे थे श्लोक ब्रह्म ज्ञम ये ब्रह्म ज्ञम बहुवी है ब्रह्म ज्ञे है जिस ज्ञान का अर्थ स्वरूप ज्ञान है इसको इसलिए स्वयं प्रकाश कहते हैं इसलिए स्व प्रकाश का अर्थ कहते हैं इतर प्रकाश निरपेक्षम दूसरे प्रकाश को अपेक्षा नहीं करना यही स्व प्रकाश अभी हम अपने मुखो को जानते है जैसा कहते हैं कैसे जानते है अभी तो सामने में दर्पण नहीं है कहते दर्पण नहीं होने पर भी जानने का जो अवस्था है इसी को स्वयं प्रकाश अवस्था कहा जाएगा और दर्पण होने का समय में जो जानने का अवस्था एक पर प्रकाश होता है दर्पण होने से हम जानते हैं इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मा मतलब गे, मतलब विषय ऐसे अर्थात विषय तो है ना विषय नहीं है फिर तो भी ये ब्रह्माकार वृत्ति का बात नहीं है अर्थात ये निश्चय अंतर काल यह ब्रह्म ज्ञेय का अर्थ है कि अज्ञेय नहीं है ऐसा स्थिति है किसी को ब्रह्मा कारवित ले सकते हैं किंतु अगर वो लिया जाएगा अजम के साथ समानाधिकरण नहीं होगा ब्रह्म ज्ञेयम कहेंगे तो ब्रह्माकार वित्ती को ले लेंगे वो अजम नहीं होगा ब्रह्माकारि तो उत्पत्ति होती है इसलिए यहाँ ये स्वरूप ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञेयम कहने का अर्थ है यहाँ की ब्रह्म न अज्ञेयम ये इसका अर्थ है क्ष अपरोक्ष ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति भी अपरोक्ष ज्ञान है किंतु निश्चय हो जाने के बाद ये स्थिति नित्यम और वो जो अजम है ब्रह्म ज्ञम ब्रह्म अर्थात तो यहाँ सो प्रकाश ब्रह्म प्रकाश ब्रह्म कह देने से और वो अभी ब्रह्माकार वृत्ति सापेक्ष नहीं है इसका व्यंजक ब्रह्माकार आवश्यक नहीं है नित्यम और कैसे फिर इसको जानता है कहते हैं अजम विबुद्यते अजय न अजम विबुदय अर्थात अजय वही जो आत्मतत्व उसी के द्वारा ये अजय अर्थात ये आत्मतत्व उसी के द्वारा जाना जाता है जैसे कहते हैं हम अपने आप को जानते हैं हमको कोई संदेह नहीं है मैं हूँ बोल करके इसी प्रकार कैसे जानते हैं आप है बोल करके क्योंकि वो तो, तो, तो पता नहीं कहते आग बंद करने से भी तो पता रहता है मैं हूँ बोल करके टीका में श्लोक व्यावर्त्याम शंका आह न व्यावर्तिया या शंका भाष्य में अभी पहले शंका को दिखाते हैं ये शंका श्लोक के द्वारा निवृत्त होगा यदि असद इदम द्वैतम केन कोम अजम आत्मतत्व विबुते अगर ये द्वैत असत है यदि असत, असत अर्थात मिथ्या है इदम द्वैतम तरी के किसी उपाय से किसी कारण से कहना दो नंबर टिप्पणी दे दिया के न <coughs> तो सब मिथ्या हो गया तो कहना करणे न स्व स्व अर्थात अजम अजम अर्थात आत्मतत्वम अर्थात स्वयं को कैसे जानता है आत्मतत्व विबुते कैसे वो जानता है <coughs> उत्तर टीका में पूर्व पक्ष का ये जो शंका है इसी का विस्तार करते हैं टीका में मनो मुख्य समानाधिकरण है समाज कैसे कहेंगे मना, मना, मना, मना मनो मुख्यम यश द्वैत द्वैत में मनो ही मुख्य है क्योंकि कहा गया कि मनोदृश्यम इधर येकिचित सचराचर मनो दृश्य सचराचर त मनसो हमने भाव द्वैत नतिर करके मन ही दैत रूप हो जाता है मन ही मुख्य है व्यंजक अभामबोध संभव पूर्वपक्ष कहता है मनोहित मुख्य है मन ही व्यंजक है सब जगत का अगर मनो नहीं है तो व्यंजक अभाव व्यंजक अर्थात प्रकाशक प्रकाशक अभाव आत्मबोधन न संभवती नहीं होगा मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम श्रुते है पूर्व पक्ष श्रुति भी देता है मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम अनु, अनु अर्था। जहां अनु शब्द आएगा अर्थात तो शास्त्र आचार्य उपदेशम अनु मनसा एवं द्रष्टव्यम अच्छा देखिए सात नंबर थोड़ा मनो अतिरिक्तम अतिरिक्त सभी व्यंजकम इति पूर्व पक्ष कहता है मन ब्रह्म से एक अतिरिक्त पदार्थ होगा क्योंकि अभिव्यंजक है जो व्यंजक होगा प्रकाश वो निश्चित प्रकाश घट से वो दीप वो भिन्न होना चाहिए इति आशंका आस, इति अपनुदती अपनुदती नुद प्रेरणा अप अर्थात विरुद्ध ऐसा हटाता है मनसा एवं टिप्पणी में आगे कहते मनसा एवं श्रुति ये जो श्रुति कहती है मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम और दूसरा श्रुति आता है अवांग मनस ये दोनों परस्पर विरुद्ध होता है तो जहाँ पुरोपक्षी को जो आवश्यक है वो ले लेगा तो सिद्धांत कहता है कि उसका रहस्य देखिए जहाँ मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम इति वहा मनसा अर्थात तो वृत्तियात्मना ब्रह्मकार अर्था वृत्तिमना मनसा क्या करता है पुरो मनो वृत्तेर आवरण भंजकत्व मात्र बोधन पर्यवसन्ना वृत्ति तो केवल आवरण भंग करने के लिए न ब्रह्म प्रकाशक अभिधा इति विभावनीयम ये जो मन है वो ब्रह्म का प्रकाशक ऐसे आप अभिधातु अभिपूर्वस्तु भाषण अर्थात ऐसे कहने का आप समर्थ नहीं है ये मन ब्रह्म का अभिव्यंजक हो जाएगा ऐसे कहने का आप समर्थन नहीं है फिर ये मन क्या करता है कहते हैं आवरण को हटा देता है आवरण है अज्ञान आवरण को हटाना यही मन का कार्य है जैसे अंधकार में एक प्रदीप है मन अर्थात मनो का अर्थात क्या है बुद्धि बुद्धि का अर्थ बुद्धि का प्रति अंधकार में एक दीप है और दीप के ऊपर एक आवरण है घट तो अभी वो घट को हट, हमको दीप को देखना है तो घट को हटा देना इतना ही करना है ना और भी कुछ करना है इसी प्रकार की यहाँ ये अज्ञान आवरण है आवरण को हटाना ही ये ज्ञान का कार्य है अज्ञान क्या है मैं परिचिन हूं मैं जीव हूं मैं शरीर वाला हूँ यही अज्ञान है और ज्ञान क्या होगा इसका विरुद्ध तो मैं असंग हूं मैं कूटस्थ हूं मैं शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं इस प्रकार जब होगा ये जो अज्ञान पड़ा है उसको हटा देगा एक प्रकार की संस्कार है विरुद्ध संस्कार जब होगा तो संस्कार हट जाएगा इतना ही ये बात सरल है तो जब ये अज्ञान आवरण हट जाएगा तो जो वास्तव स्वरूप्रकाशित हो जाएगा के मैं कुटस्थ हूं मैं अज्ञान मैं अपरिच्छिन्न हूं मैं ब्रह्म हूं असंग हूं ये रटरट के नहीं होता है ये रटने से जो होता है अर्थात वो तो उसको प्रसंख्या कहा जाता है ध्यान कहा जाता है वो तो अर्थात उपासना कहा जाएगा किंतु ये निश्चय हो जाना ये निश्चय हो निश्चय होना उपासना क्या अंतर है हम रटते रहेंगे तो ये निश्चय हो जाना चाहिए रटने से निश्चय नहीं होगा रटने से आपको और एक संस्कार बन जाएगा ये रटने से निश्चय में विरुद्ध विरोध क्या है क्यों नहीं होगा निश्चय क्योंकि अंदर में कहीं पड़ा है कि मैं शरीर हूं मैं ये हूं परिचिन्न हूं ये पढ़ा है बोलकर के कैसा पता चलेगा उसका रक्षण उसका बचाव उसका बाकी सब मतलब फैलाव ये सबको हम बनाए रहना चाहते है तो जब तक उसको करने कार्य दिखता है अर्थात मैं शरीर हूं ये भावना अंदर में पड़ा है और हम ऊपर में रटेंगे कि हम ब्रह्म है ऐसा स्थिति में वो कार्य नहीं होता है इसलिए कहा जाता है जो साधन चतुष्टय साधन चतुष्टय का अर्थ है कि अर्थात ये सभी जड़ इत्यादि को काट करके बिल्कुल शुद्ध तक पहुंचा देगा नहीं तो ऊपर में खाली रटन होगा ये वेदांत तो सुनने से भी क्यों नहीं होता है कहते हैं कि ऊपर में रटन जैसा होता है वेदांत सुनते हैं बार बार वही सुनते हैं तो जितना जितना वैराग्य दृढ़ होता है उतना उतना ये घटता है तो ये सुनने से धीरे धीरे धीरे धीरे ये बढ़ता है अच्छा टिप्पणी में हम लोग देख लिये कि मन का कार्य हुआ वृत्ति होकर के आवरण का भंग करेगा आवरण भंग होने से ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाश है इसका प्रकाशन हो जाएगा बार बार जब हम सुनेंगे कि हम असंग है कूटस्थ है फिर हम बहुत ज्यादा ये कर्म नहीं कर पाएंगे संग करके टीका में पूर्व पक्ष ये अभी शंका दिखाया क्योंकि मन के द्वारा ही ज्ञान होना चाहिए ब्रह्म का मन का मनस्व हो जाएगा मन का सामर्थ्य नहीं रहेगा तो कैसे ज्ञान होगा टीका में मनस्व अंगीकारात् और आपने कहते कि मन है नहीं तो फिर किसके द्वारा ज्ञान होगा सिद्धांति कह रहा है कि स्वरूप भूतेन ज्ञानन एवं आत्मनो अवबोध संभवात निक्ते मनसी अपेक्षा उत्तर आह स्वरूपभूत ज्ञानेन एव आत्मनो अवबोध संभवात् स्वरूपभूत ज्ञान इसी के द्वारा ही आत्मा का अवबोध होता है तो होने से न अतिरिक्ते मनसी अपेक्षा और, और एक मन चाहिए आत्मा का वो बोध होने के लिए यह आवश्यक नहीं है अपेक्षा इति इतिरम आह भाष्य में उच्यते उत्तर देते हैं अकल्पकम अकल्पकम अर्थात तो सर्व कल्पना वर्जित अर्थात तो न कल्पकम अर्थात तो कोई कल्पना वो नहीं करता है अतः अतएव अजम अजम का अर्थ उत्पत्ति रहितम कौन है वो ज्ञानम ज्ञानम ज्ञप्ति मात्रम जो वृत्ति ज्ञान ज्यान है वो ज्ञप्ति मात्र नहीं कहा जाएगा ज्ञप्ति मात्रम तो ज्ञप्ति क्यों ज्ञान के कहकर फिर तो ज्ञप्ति कहते हैं ज्ञान में ल्यूट हुआ ज्ञप्ति में, में एक तीन हुआ ये समान अर्थ में हुआ कहते हैं यही बताने के लिए कि भावार्थ कहे ये करण में ल्यूट हो जाएगा तो ब्रह्माकार वृत्ति को कहेगा किन्तु भाव में ल्यूट होगा तो ज्ञप्ति को कहेगा जपति मात्र वही ज्ञन पर ब्रह्मणा अभिन्न ज्ञेय हो गया तृतीया न तृतीया सामानकरण वही ब्रह्म है उसे अभिन्नम प्रचक्षतेचक्षते कथयंती कहते हैं कौन ब्रह्मविद ब्रह्म ज्ञानी लोग टीका में ज्ञेया भिन्न ज्ञान श्रुतिर उदाहरती जेय ज्ञान जेयन सह अभिन्न ज्ञानम अर्थ स्वरूप ज्ञान इसको श्रुति भी कहती है भाष्य में नहीं न ही विजातुर्ज्ञातेर्परीलोपो विदे अग्नुष्णव विजात षष्ठी विजाते ईभष्ठी अर्थात विज्ञात का जानने वाला का जो विज्ञाती अर्थात जानने वाला का जो जानने का सामर्थ्य वो कभी लोप नहीं होता है ये जानने वाला का जानने का सामर्थ्य क्या है कि तो जानता मैं ही तो जानता हूँ कहेंगे तो आप अगर प्रमाता है तो आपका सामर्थ्य नहीं है विषय को जानने के लिए आप भी किसी दूसरे का सामर्थ्य से जानते हैं वो कौन है इसलिए वेदांत परिभाषा इत्यादि में कहा जाता है एक हो जाता है प्रमाता दूसरा हो गया प्रमाण तीसरा हो गया प्रमेय प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये तीनों को कौन प्रकाश करेगा साक्षी तो इसलिए आप प्रमाता जो पदार्थों को जानते हैं वो आपका सामर्थ्य से नहीं जानते हैं वो ब्रह्म का सामर्थ्य से जानते हैं। वो ब्रह्म ही विज्ञप्ति है तो उसी को विज्ञप्ति मात्र कहा गया वही ज्ञान ज्ञे अभिन्नम ज्ञानम इसमें श्रुति कह दिए कि विज्ञाता का विज्ञाता का जो विज्ञाती से नवटिप्पणी विज्ञात सर्व्रकाश से ब्रह्मणों वेदातवैद्य विज्ञातिशब्द स्वरूपना असया ज्ञाजेयोधक दृष्ट दृष्टि तो यह कहते हैं कि विज्ञाता जो है वह ब्रह्म ही है ब्रह्म कोई विज्ञाता नहीं है क्योंकि जब तक ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं होगा वृत्ति में उस समय तक प्रमाता का क्या सामर्थ्य है तो इसलिए वास्तविक ब्रह्म ही प्रकाशक है इसको छ नंबर टिप्पणी कहते हैं विज्ञातु विज्ञातु अर्थात तो सर्व प्रकाशक सर्व प्रकाशक कौन है ब्रह्म वही वेदांत तो वेद्य है उसको विज्ञाति शब्द से कहा गया जो मंत्र में कहा गया नहीं विज्ञातुर विज्ञातर विपरीलोप विद्यते ये मंत्र है फ्रेयदारण्य का का यहाँ विज्ञाति शब्द का अर्थ हो गया विज्ञाति शब्द ज्ञान ज्ञान अर्थात जो स्वरूप ज्ञान अनया तथा स्वरूपत्व बोधनात् यही विज्ञप्ति जो ज्ञान स्वरूप है उसी के द्वारा जाना जाता है अशा ज्ञानाभिन्न ज्ञेय बोधकत्व दृष्टव्य स्वरूप ज्ञान से अभिन्न है ये ज्ञेय ब्रह्म जो की ज्ञाता भी है वही ज्ञाता है वही ज्ञेय है वही ज्ञान है सब वही है इस प्रकार की जानना चाहिए भाष्य में आ गए, अग्नि उष्ण तो दृष्टांत तो दे दिया ये जो उष्ण है वो अग्नि से भिन्न है नहीं। वो नहीं है तो टीका है, उसको कहते हैं सती अग्नो तदात्मक औष्ण्यम न विपरिलुप्यते तथा इतिरम आह अग्नि है तब अग्नि का जो उष्णता उसका लोप नहीं होता कहते चंद्रकांत मणि रख देने से और अग्नि का उष्णता होता है ऐसा हो हो अभिभव हो गया दब गया तो उसका लोप अग्नि का उष्ण तो कभी लोप नहीं होगा निलुप्य तथा इति उत्तर महिव अभिभव जो हुआ जो नहीं आ, भी कर सकता है तो जो वास्तव तो तो में क्या होता है ना हम मानते हैं कि अग्नि एक धर्म धर्मी है और उसका एक धर्म है ये उष्ण उश्ण। और एक प्रकाश हम मणि जब रख देते हैं तब तो कहते हैं कि ये देखो प्रकाश तो अभिभव नहीं हुआ किन्तु उष्ण अभिभव हो गया किन्तु अर्थात ये बनी क्या पदार्थ है फिर अगर बंधी को हम कुछ अलग कर लेंगे प्रकाश और अग्नि से ये बंधी है क्या चीज और तो इसलिए माना जाएगा कि ये बंधी जो है ये वो प्रकाश और उष्ण यही दोनों को मिला करके बंधी कहा जाता है अगर कहा जाता है तो फिर अभिभव कैसे हो गया कि जैसे अभिभव हो गया आप एक प्रदीप रखे हैं और प्रदीप के सामने एक पर्दा रख देंगे अभी ये पर्दा प्रदीप को अभिभव करवा दिया तो वास्तविक पर्दा प्रदीप को अभिभव करवा दिया नहीं करवा दिया अर्थात इसका जो प्रकाश आ रहा था उसको आने नहीं दिया यही उसका अभिभावक कहा जाता है अभिभव शब्द का अर्थ है कि उसका जो बाहर को फैलना है उसका जो सामर्थ्य बाहर को चलना है वही नहीं चलने देना और का सामर्थ्य है कि उसका उसी अंश को अर्थात तो फैलने के लिए नहीं दिया अन्य अंश को नहीं कर पाएगा अगर हम बनी के सामने एक पर्दा रख देंगे तो अभी वो काला पर्दा रख देंगे वो प्रकाश को अभिभाव कर देगा किंतु तो उष्ण को अभिभाव करेगा नहीं करेगा देखिए मणि रखने से एक काम करता है काला पर्दा रखने से दूसरा काम होता है तो ये तो सब वस्तुओं का इस प्रकार के होता है किंतु तो ये दोनों ही उसका स्वरूप ही है उसको स्वरूप को वो आगे चलने नहीं दिया कि तो वो स्वरूप उसका है और और एक यहाँ चीज है कि अग्नि का स्वरूप है उष्ण और प्रकाश और जो फैलता है वो उसका रश्मि और इसी प्रकार की जो अग्नि का उष्ण और जो फैलता है वो उसका आ, आ, क्या कहते ना वो उसका एक अर्थात तो बिच्युते हो जाने वाला अवस्था अगर वो इस प्रकार के नहीं होता जो बाहर उसे चलते हैं वो अगर उसका पूरा स्वरूप हो ही होंगे फिर अग्नि का कभी नाश नहीं होना चाहिए किंतु तो अग्नि धीरे धीरे ये नाश हो जाता है अग्नि अर्थात तो ब्रह्मो के लिए बिल्कुल दृष्टांत तो बराबर बैठ जाएगा ऐसा नहीं है तो दृष्टांत तो देते हैं कुछ अंश में समान होने के लिए अर्थात ये तत्व तो थो थोड़ा और भ्रण होना चाहिए अग्नि का हम कहते हैं स्वरूप है उष्ण और प्रकाश और कुछ समय के बाद क्यों अग्नि का नाश हो गया तो अगर ऐसा है हम ब्रह्म के लिए दृष्टांत तो देते हैं तो ब्रह्म का भी ऐसा ही हो जाएगा तो उसका ये जो प्रकाश होगा तो कहेंगे तो यहाँ ये क्या है ना वो चलने वाला चीज है किंतु तो उसका वहा नहीं है ऐसा कुछ चलने वाला चीज नहीं है थोड़ा और अंतर है अच्छा ठीक है में सती अग्नौ विपरिलुप्यते तथा इति उ अग्नि है तो उसका जो स्वरूप है औष्ण्य इसका लोप नहीं होता है भाष्य में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये दूसरा उदाहरण देते हैं जो विज्ञान विज्ञान विज्ञाप्ति तो वो आनंद है वही ब्रह्म है आगे पाठ संशोधन करना है भाष्य में सत्यम ज्ञानतम चाहिए मा आनंद हो गया ना माँ का आकार कट जाएगा आगे दम है होगा वह को तो करना होगा नहीं तो दम काट करके ते तो ये तैतरीय श्रुति है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम आनंदम ऐसा ये कोई सीधा नहीं है इत्यादि श्रुति भे सब श्रुति कहते हैं उसका स्वरूप का आदिपद दे दिया टीका में प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुति संग्रहार्थम आदिपद प्रज्ञान ब्रह्म अतरेयति है ज्ञाति <Marvinflanzen> <uploading> स्फुटती ये जो ज्ञान है वो ज्ञा अट से भिन्न है।, है, है जो घट ज्ञान है वो ज्ञट से भिन्न है किंतु ये जो ज्ञान है वो ज्ञेय से अभिन्न है इति उक्तम जो कहा गया है इसको स्पष्ट करते हैं भाषा में तेषणम ज्ञेय ज्ञे तदिद्यव अग्निवद अभिन्न तस्वर्था ये ज्ञान सेशेषण क्या है कहते हैं ब्रह्म ज्ञेय य तद तो ब्रह्मज्ञेयम् ब्रह्म श्लोक में जो ब्रह्मज्ञेयम् है उसके लिए विग्रह दिखा दिए ये जो ब्रह्मज्ञेयम् है वही ज्ञानम है क्योंकि ब्रह्मज्ञेय है जिस शोक टीका में देखा दे दिया दे द... टिप्पणी में दे दिया ब्रह्म स्वरूप भूत ब्रह्म से ब्रह्मस्वरूपभूत ज्ञान जो स्वरूप ज्ञान है ब्रह्म औष्ण्य अग्निवत अभिन्न औष्ण्य जैसे अग्नि और औष्ण्य ये अभिन्न है ऐसा आत्मरूपेण अजेन ज्ञानेन अजम ज्ञेय आत्मतव स्वयम हैबु्यते अवग्छति तेन आत्मस्वेण है अज है ज्ञान है सब समानाधिकरण है उसके द्वारा अजम ज्ञेय आत्मत स्वयं विबुद्यते विबियते कर्तरी हुआ क्योंकि बुद्ध धातु दिवादिगण्य है विबु विबुता का अर्थ अवगत स्वयं स्वयं को जान रहा है इसी सब चीज को लेकर के बौद्ध लोग कहेंगे कि हम तो वही बात कहते हैं स्वयं स्वयं को जानता है वेदांति कहते हैं आपका कथन हमारा कथन थोड़ा अंतर है आप जानने मात्र के कहते हैं कि दो है एक कर्ता एक कर्म आप कर्त्री कर्म भेद करके कहते हैं हम कर्त्री कर्म भेद करके नहीं कहते हैं तो इसलिए जैसे आप नदी पर्वत घट को जानते हैं ऐसा यहां जानना नहीं होता है जैसे आप अपने आपको जानते हैं ऐसा तो वहां कोई नदी पर्वत घट जैसे अपने आपको नहीं जान रहे टीका में आत्मन स्वयं अवगति अवगतिप्वा न अर्थर अपेक्ष्य अपेक्षा एक अर्थ दृष्टातेन स्फुटे आत्मा स्वयं अवगति अवगतिप अवगति ज्ञान आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है इसलिए अर्थांतर की अपेक्षा नहीं है अर्थांतर अर्थात प्रकाशक आपने आपको जानने के लिए और कुछ नहीं चाहिए एतम अर्थम एक अर्थ दृष्टांत स्फुटे के स्पष्ट करते हैं भाष्य में नित प्रकाशस्वरूप इव द्वितीय पंक्ति में वाक्य का आधा में दिया प्रकाश प्रकाशस्वरूप इव सविता जैसे सविता प्रकाश स्वरूप है सबता नकाशस्वरूप निज्ञानस घनवा ज्ञात अपेक्षत निज्ञकस एक एक रस अर्थात यहाँ टिप्पणी दिए है पांच नंबर अच्छा एक रस अलग अलग दिए अभिन्न और आनंद एक रस का अर्थ एक अर्थ अभिन्न रस का अर्थ आनंद रसो वेस आनंद को रस कहा देते है तो ये आनंद ही रस है और ये जो व्यावहारिक जगत में आ गया जिससे हमको रस मिलता है हम कह देते है ये आनंद है और वास्तविक ये जो व्यवहारिक रस है ये आनंद अर्थात ब्रह्मानंद का अभिव्यक्ति है सुख होने का समय में बुद्धि काम नहीं करता है बुद्धि जब बंद होता है तभी क्योंकि विज्ञानमय कोश काम करेगा तो आनंद का अनुभव होगा आनंद का अनुभव कौन सा कोश में होगा तो जब आनंदमय कोश में आनंद का अनुभव करेगा विज्ञानमय कोष का अतिक्रमण कर जाएगा वास्तविक तो तो वो आनंदमय कोष अर्थात तब तो ब्रह्म का समीप हो जाता है नित्य विज्ञान एक रस घन तन अर्थात त्रिपुटी अभाव भेद नहीं होना है ज्ञानांतरम न न ज्ञानांतरम अपेक्षते तो और कोई दूसरा ज्ञान को आवश्यक नहीं करता जैसे ब्रह्माकार वृत्ति कहेंगे तो ये जब तक तो अज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है इसका निराकरण करने के लिए तो। अच्छा। बार बार भी अगर हम ये चिंतन भी खाली करते रहेंगे कि हम तो असंग है कुटस्थ तो है ये अगर संस्कार भी बनेगा तो तभी ये संस्कार काम करेगा कहाँ काम करेगा हम जितना सब मतलब जगत में जितना लिप्त होते हैं कुछ तो थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा कम स्थूल कुछ और सूक्ष्म कुछ और सूक्ष्म ऐसे चलेंगे जैसे जैसे हमको ये असंग का अनुभव आएगा ये बहुत को हटाएगा ना अर्थात जहां पहले कहेगा कि ना ना ये तो नहीं नहीं होगा ना तो जब असंग कुटस्थ ये सब मिथ्या माया इसी प्रकार होगा कुछ कुछ को छोड़ देगा कहेगा धीरे धीरे जाने दो इसको जाने दो ऐसा करके अर्थात ये वेदांत तो श्रवणी इसी प्रकार ये कहता है अर्थात ये विवेक बैराग्य इत्यादि को पढ़ाता है कभी कभी साधक कहते है ना हमको तो इतना दृढ़ नहीं हुआ हमको जाकर के और तब अर्थात तो ध्यान धारणा इत्यादि एकांत में करना पड़ेगा किंतु उससे जितना कर पाएगा वेदांत श्रवण से उधि, उससे अधिक कर पाएगा तो इसमें बार बार ये विचार आएगा कि असंग गुप्त और बुद्धि दिखा करके तर्क दिखा करके निश्चय करवाएंगे तो ये मार्ग दृढ़ है सूर्य सूर्य सूर्य अच्छा ये श्लोक उच्चारण करेंगे पूर्व पक्ष शंका लाएगा ठीक है ये जो मोक्ष होगा तो ये मोक्ष ये तो कोई अर्थात तो जैसे कर्म करने से फल होता है हम वेदान श्रवण करेंगे ये कर्म है इसे हमको फल होगा स्वर्ग जैसा होगा तो फिर वो परोक्ष है शरीर छूटने के बाद होगा तो सिद्धांत के है टीका में आगे मोक्ष मानस्य ज्ञान फलम स्वर्गवत न परोक्षम किन्तु तृप्तिवत प्रत्यक्षम मोक्ष माणस्य ज्ञान फलम अच्छा यहाँ आठ नंबर टिप्पणी बड़े महाराज जी कितना मतलब गंभीर विचार उन लोग का होता था देखिए यहाँ मोक्ष माण दे दिया ना आठ नंबर टिप्पणी देखिए मोक्ष माण इत मोक्ष माण ऐसा कहना चाहिए था मोक्ष माण हो जाने से अर्थात ये आपको सानच कर्तरी सानच हो गया जो भाष्य में ए, टीका में दिया ना मोक्ष माण वो कर्तरी सानच हो गया किंतु यहाँ कहते हैं कि ये कर्तरी मतलब भविष्यत काल में जाएगा अर्थात मोक्ष माणस्य अर्थात अभी उसको मोक्ष हुआ नहीं तो जो आगे मोक्ष प्राप्त करेगा अर्थात लिट में लेना है लट में नहीं मोक्ष मानसे अर्थात आगे जो ज्ञानो प्राप्त करेगा उसका ये जो ज्ञान फल ये स्वर्ग जैसा परोक्ष नहीं है क्योंकि परोक्ष अगर फल होगा उतनी रुचि नहीं होगी इसलिए कहते हैं कि न परोक्षम किंतु तृप्तिवत प्रत्यक्षम तो अर्थात तृप्ति जैसा होता है प्रत्यक्ष ऐसा ही अतश्च प्रकृत ज्ञान फल से मनोनि निरोध से प्रत्यक्ष प्रसंगम प्रकोति इसलिए प्रकृत ज्ञान प्रकृत अर्थात तो, आत्मतत्व तो आत्मतत्व का ज्ञान ज्ञान का जो फल है ज्ञान होने से क्या फल होगा कहते मनोनिरोध होगा ज्ञान होने से मनोनिरोध होगा और इधर कहते हैं कि मनोनाश होने से तत्व बोध होता है तो कहते हैं कि मनोनाश तत्व बोध हो वासना क्षय ये सब चक्राकार में चलते हैं अगर थोड़ा सा आपको असंगतो एक मिनट एक मिनट नहीं एक सेकंड भी झलक हुआ ये जो बोध हुआ इससे आपका एक वासना वो वा क्षय कर देगा एक कितना संख्या गिनना कठिन है अर्थात तत्व बोध हुआ तो वासनाक्षय होगा वासनाक्षय हो गया तो मन का आधार क्षय हो गया तो मन का गमन चलन बढ़ जाएगा मनोनाश हुआ जैसे ही मनो का बाहर विषय में चलने का अगर थोड़ा सा भी नाश हो गया तो वो समय मनो क्या करेगा फिर तत्वबोध में जाएगा जैसे अगला तत्वबोध और एक क्षण आ गया वो अर्थड़ा वासना को नाश करेगा ये चक्राकार में वो चलेगा तो अभी कहते हैं कि प्रकृति ज्ञान जब निष्ठा हो जाएगा क्या हो जाएगा कहते मनो नाश करेगा अर्थात तो मनो का संस्कार को आगे पूरा ही नाश कर देगा इसलिए द्वितीय अध्याय में आता है ना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टि अनिवर्तित परम दर्शन से रस भी नाश करेगा मन को चलने नहीं देगा फिर धीरे धीरे भूमिका पंचम ष्ठ इत्यादि में जाएगा मनोनिरोध्य प्रत्यक्ष है का ये अनुभव आएगा आनंद इसलिए प्रसंगम प्रकरोति प्रसंगम अर्थात इसका भूमिका करके दिखाते हैं। निगृहित मनसो निर्विकल से धीमत प्रचार सत विज्ञेय सुषुक्स धीमतः निग्रहितस्य मनसो प्रचारह विज्ञेयः निगृहित मनसोपचार सूसुप्ते अ तत्सम अर्थात ब्रह्मकार हो करके निश्चय निश्चय साक्षात्कार कर लिया कौन कदे मन जो मन साक्षात्कार कर लिया क्योंकि एक है मन और एक है ब्रह्म ये साक्षात्कार क्या ब्रह्म करेगा वो मन का ही अर्थात मन को ही एक वृत्ति होगी और वो वृत्ति निश्चय हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं धीम धी मत को है मन इसलिए धी मत मनस मनसो और कैसा मन है निगृहित श मन को साक्षात्कार हो गया वो मन निगृहित तो हो जाएगा और बाहर विषय में ज्यादा नहीं चलेगा निगृहित हो जाने से क्या होगा कहते निर्विकल्प से मनुष ये मनुष्य का सब विशेषण है तो मन हो गया धीमान धीमान अर्थात तो ब्रह्माकार मतलब ब्रह्माकार साक्षात्कार मन निगृहित हो गया निर्विकल्प हो गया उसका प्रचार अर्थात ऐसा जो मन का प्रचार प्रचार तो स्थिर रहेगा बिल्कुल वृत्ति रूप नहीं रहेगा विषयाकार वृत्ति नहीं रहेगा स तू विज्ञेय वही विज्ञेय है अर्थात जो विषय रहित तो जो मन है विषय रहित तो मनो पहले कहा था विषय रहित तो मनो का स्वरूप क्या है वही अर्थात है क्योंकि विषय रहित तो मनो तो सुसुप्ति में होता है ना तो फिर अब विषय रहित कह दिए और उसको विज्ञे कहते हैं तो ये तो हम जानते हैं फिर इतना पैसा खर्चा करके काश्मीर जाकर के घूमना है क्यों गाँव का पीछे जो पहाड़ है उसके ऊपर जाइए बढ़िया स्थान है देखने के लिए इसी पूर्व पक्ष कहता है ये तो सुसुप्ति में हम ये निर्विस मन को जानते हैं मन निर्विसय होता है ये इतना परिश्रम क्यों वेदन श्रवण करना है विवेक बैराग्य करना है आप कहेंगे कहते हैं सुसुप्त अन्य न तत्सम सुसुप्ति में मन की जो प्रचार जो स्थिति है वो तत्सम नहीं है वो अन्य है वो तो उस समय में अज्ञान आवृत होकर तो यहाँ अज्ञान आवृत नहीं वहाँ तो सो प्रकाश है अजंतक ओ पूर्ण पूर्ण मित्र पूर्णमद पूर्णश पूर्णमाता पूर्णमेवशिष्य शकर शंकर